ओपरमात्मे श्री असाष्टादशोध्याय अठारध्यार्जुन उवाच संस से महाबाहो तत्व त्याग से चुषि के पृथक् के श्रीन सूदन अर्जुन बोले हे महाबाहो हे ऋषिकेशन में संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूं व्याख्या। विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विक्षेद कर लेने का नाम संन्यास सांख्य योग है और कर्म तथा फल की आसक्ति छोड़ने का नाम त्याग कर्म योग है श्री भगवान वाच न्यासम् काम्याण न्या संस कव विदु सर्वत्यागमुस्यागम विचक्षण त्याज के कर्म यज्ञदान प्राहुर्मनीषिण यज्य परी बोले कई विद्वान काम में कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग करते हैं कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए निश्चय सुन तत्र त्र्यागे भरत सत्तमः त्यागो हि पुरुष व्याघ्रिविध संति हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तू सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ त्याग तीन प्रकार कहा गया, गया है यज्ञ दान तपकर्म न्याज्यम कार्यमें तत्दान तपस्थ पावनारी यज्ञ यज्ञदान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञदान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं व्याख्या मनुष्य का अर्थ है विचारशील जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं अर्थात दुर्गुण दुराचार पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाए तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक पर लोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। ए संगम त्यक्ता फलातव्या मतमोत्तम हे पार्थ इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है व्याख्या कर्माशक्ति और फलाशक्ति ही खास बंधन है जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है इसीलिए इस श्लोक में कर्माशक्ति और फलाशक्ति दोनों के त्याग की बात आई है शुभ कर्म भी निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं यदि निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाते हैं आ ब्रम्ह भुवनालोक पुनरावर्ति नो अर्जुन नियतस्य तु सोलह नियतस्य तु सं कर्म नो नोपद्य मोहा तस् परित्याग तामस परिकृति नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है उसका मोह मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है व्याख्या शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं उन विहित कर्मों में भी वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है विहित की अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेदारी होती है जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बैठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष लगता है नियत का त्याग करने से ही विप्लव होता है नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है अतः रुपये कम मिले या अधिक सुख आराम कम मिले या अधिक अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है अधो गति तामसा दुख मित्र का त्यजे सकृ राजगम नई त्याग फलम लभेत जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता व्याख्या त्याग का फल शांति है त्यागा रनंतरम। और राग का फल दुख है रजसस्तु फलम दुखम राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती पर राग का फल दुख तो मिलता ही है राजस मनुष्य त्याग करके भी उसके फल शांति को नहीं पाता क्योंकि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को उसका फल दंड रूप से अवश्य भोगना पड़ता है संगम फलम चैव सात्विको हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझ कर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेता का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है व्याख्या राजस्त्याग में शारीरिक परिश्रम के भय से और तामस त्याग में पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता प्रत्युत कर्मों को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक किया जाता है राजस् तथा तामस त्याग में बाहर से तो कर्मों से संबंध विक्छेद दिखता है पर भीतर से संबंध जुड़ा रहता है परंतु सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करने पर भी भीतर से संबंध विच्छेद हो जाता है एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझ कर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विक्छेद हो जाता है लौकिक साधन कर्मयोग तथा तो ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझ कर करना चाहिए स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझ कर कर्म करने से मुक्ति होती है अलौकिक साधन भक्त योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है इसलिए भक्त को जप ध्यान कथा कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए प्रत्युत अपने प्रेमास्पद का कार्य सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता प्रत्युत अपनी मुख भूख मिटाने के लिए किया जाता है ऐसे ही भक्त को भी जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए प्रत्युत अपनी स्वयं की भूख आवश्यकता मिटाकर भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए यदि वह जप ध्यान आदि कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध प्रेम जागृत नहीं होगा न देश कुकुशल कर्म कुशले नुसजतेसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है व्याख्या मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं न ही देता शक्यु कर्मशेषतः कर्म फलत्यागीण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसा कहा जाता है व्याख्या कर्मफल त्याग का तात्पर्य है कर्मफल की इच्छा का त्याग कारण कि कर्मफल का त्याग हो ही नहीं सकता जैसे शरीर भी कर्मफल है फिर उसका त्याग कैसे होगा भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा अतः साधक को कर्मफल की इच्छा का त्याग करना है फल इच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा इसलिए गीता में फले के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है कर्मयोग में कर्म फल की इच्छा का त्याग होता है और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है यदि कोई बाहर से त्याग करके एकांत में वन में या हिमालय में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही मरने वाले का अपने शरीर सहित सब व्यक्तियों और पदार्थों का त्याग हो जाता है पर इससे उसका मोक्ष नहीं हो जाता अतः हमारे भीतर की कामना ममता आसक्ति ही बांधने वाली है संसार बांधने वाला नहीं है इसलिए अपने लिए कुछ न करने से कर्मों से संबंध विक्छेद हो जाता है यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविड़ीये गीताचार तेईस यदि कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है परंतु समाधि भी एक क्रिया है इसलिए समाधि से भी व्युत्थान हो जाता है क्योंकि समाधि में प्रकृतिजन्य कारण शरीर का संबंध बना रहता है अनिष्टम इश्रम मिश्रम अनिष्ट त्यागी न तो संसिना कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता व्याख्या जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट अनुकूल कर्मफल है जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट प्रतिकूल कर्मफल है और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्मफल है वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्रायः मिश्रित ही फल होता है अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट रहता ही है जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपरयुक्त तीनों कर्मफल, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है परंतु फलेक्षा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्मफल भोगना नहीं पड़ता पूर्वजन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती है पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते पंचेता महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्ता सिद्ध ये हे महाबाहो कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये पांच कारण बताए गए हैं इनको तू मुझसे समझ अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैव इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा कारण देव संस्कार है व्याख्या यहां आत्मा को अकर्ता बताने के लिए पांच कारणों का वर्णन किया गया है इन पांचों में कर्तृत्व का चार त्याग होने पर कर्मों का अंत संबंध विक्षेद हो जाता है कर्मों की सिद्धि में वे पांच कारण इस प्रकार है पहला अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता, अपरा प्रकृति के के अहंकार साथ संबंध जोड़ने वाला अविवेकी मनुष्य, तीसरा करण, पांच पांच ज्ञानेन्द्रिया और मन बुद्धि तथा अहंकार ये तेरह करण चौथा करणों की अलग अलग चेष्टाएं पांचवा स्वभाव अथवा अंतःकरण के अच्छे बुरे संस्कार क्रिया का वेग और स्वभाव दोनों एक ही है गीता। शरीर वांग कर्म प्रारभते नर न्याय विपरीत पंचे तस् हेतव मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्रविरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पूर्वोक्त पाँचों हेतु होते हैं त्रव सति कर्ता आत्मा केवल तो युद्धि दुर्मति परंतु ऐसे पांच हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है या क्या सब कारकों में कर्ता मुख्य है कर्ता में चेतन की झलक आती है अन्य कारकों में नहीं वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है प्रत्युत चेतन द्वारा जड़ से माने हुए संबंध का है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इत मे इसलिए भगवान ने प्रस्तुत श्लोक में अपने वास्तविक स्वरूप चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है स्वरूप में कर्तित्व और भोक्तित्व दोनों ही नहीं है मूल में मूल में ये नहीं है तभी इनका त्याग होता है वास्तव में कर्ता कोई नहीं है न चेतन करता है न जड़ यदि किसी को कर्ता मानना ही पड़े तो साधक के लिए यही उचित है कि वह जड़ को कर्ता माने गीता में भगवान ने कर्मों के होने में पांच कारण बताए हैं प्रकृति गुण इंद्रियां, स्वभाव पांच हेतु वास्तव में कर्मों के होने में मूल कारण एक प्रकृति ही है अतः कर्तित्व प्रकृति में ही है स्वरूप में नहीं साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है पर वह जब ध्यान समाधि आदि पारिमार्शिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से क्रिया चाहे ऊंची से ऊंची हो अथवा नीची से नीची वह एक जाति की प्राकृत ही है लाठी घुमाना और माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जब ध्यान समाधि तक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएँ प्रकृति में ही हो रही है प्रकृति के संबंध के बिना कोई क्रिया संभव ही नहीं है अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे पर उनमें अपना कर्तित्व तो न माने अर्थात उन्हें अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व तो है शास्त्रवित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतकरण में जो विशेष महत्व रहता है वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है भगवान के लिए की गई उपासना में भगवत कृपा की प्रधानता होती है इसलिए इसमें भी साधक का कर्तित्व नहीं है पारमार्थिक क्रियाओं का उद्देश्य परमात्मा होने से वे कल्याणकारक हो जाती हैं, जो जो क्रिया की गौड़ता और भगवत संबंध की मुख्यता होती है जो जो अधिक लाभ होता है क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं होता अतः क्रिया का मत तो न होकर भगवान में प्रियता होनी चाहिए प्रियता ही भजन है क्रिया नहीं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 ख्या अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहमता रहित होना अर्थात मैं करता हूँ ऐसा भाव ना होना बुद्धि लिप्त नहीं होने का तात्पर्य है कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना अर्थात मैं भोगता हूँ ऐसा भाव ना होना स्वरूप में न करतापन है न भोक्तापन केवल जड़ शरीर के साथ संबंध मान कर, जीव जिस अहम अहमभाव को स्वीकार करता है उसी अहमभाव से उसमें कर्तापन और भोगतापन आ जाता है अर्जुन ने कहा था कि इन आताइयों को और गुरुजनों को मारने से हमें पाप लगेगा इसलिए भगवान यह कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता न हो तो इनके मारने से पाप लगने की बात ही क्या है संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता और कोई उसका जल पीता है स्नान करता है खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्मयोग से बुद्धि की लिप्तता का नाश होता है दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है ज्ञान ज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते कर्म संग्रह ज्ञान गेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है व्याख्या जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है तब ज्ञाता ज्ञान और गेय इस त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा कर्म प्रेरणा होने से कर्ता, करण और कर्म इनसे कर्म कर्म संग्रह, अर्थात पाप अथवा पुण्य कर्म का संग्रह होता है यदि कर्म संग्रह न हो तो कर्म बांधने वाला नहीं होता केवल क्रिया मात्र होती है कर्मच ज्ञानम कर्मचर्ता गुण भेदत गुण संख्याने यथा गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो सर्वभूत भाव अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेश्ञान विधि सात्विक जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो व्याख्या अलग अलग वस्तु व्यक्ति आदि में जो हैपन दिखता है वह उस वस्तु व्यक्ति आदि का नहीं है प्रत्युत उन सब में परिपूर्ण एक परमात्मा का है उन वस्तु व्यक्ति आदि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है परंतु अपनी अज्ञता से उनकी सत्ता दिखती है जब अज्ञता मिट जाती है तब अलग अलग वस्तु व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथा योग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह उनमें परिपूर्ण एक निर्विकार तत्व को देखता है साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है यदि उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे केवल एक अविनाशी सत्ता ही रहे तो यह गुणातीत तत्व ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है पृथक् नज्ञान नानाभावान पृथग विधान वेति सर्वेश भूतान वेदिराजसम परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है उस ज्ञान को तुम राजस या क्या। राजस समझो ज्ञान में राग की मुख्यता होती है क्रिया पदार्थ और व्यक्ति को सत्ता दे उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखते हैं यद कृष्ण वे कस्मिन कार्य सप्तम है, तो है तुकम तत्वादल चम समुदात किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह असत्य रहता है तथा तो जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुक्ष है वह तामस कहा गया है व्याख्या तामस मनुष्य में मूर्खता की प्रधानता होती है वह उत्पन्न और नष्ट होने वाले पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है प्रत्युत अज्ञान ही है भागवत में इसे पशु बुद्धि कहा गया है पशु बुद्धि में मामदी नेतम संग नियतम संगरहितम अराग देश जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेश के किया हुआ हो वह सात्विक कहा जाता है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है तब तक वह सात्विक कर्म है प्रकृति से सर्वथा संबंध विखेद होने पर यह अकर्म हो जाता है यु काम सुना कर्म साहंकार क्रियते बहुलायास तद्राज समुदास परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है व्याख्या कर्म करते समय प्रत्येक मनुष्य के शरीर में परिश्रम होती ही है परिश्रम होता ही है परंतु शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है जिससे उसे थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम प्रतीत होता है अनुबंधम क्षम हिंसा अनबेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्य कर्म यमस मुच्य जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है व्याख्या तामस मनुष्य अपनी शक्ति परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुँचे जैसे रास्ते में खड़े होकर बात करने लग जाना रास्ते में स्कूटर साइकिल आदि खड़ी कर देना दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं, सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान उत्थान की ओर जाता जाता है, में उत्थान रुक जाता है में रुक और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है मुक्त संगो संगोवादे धत्युत्मित सिद्ध सिद्ध ओर निर्विकार कर्ता सात्विक उचते जो कर्ता राग रहित कर्तृत्वाभिमान से रहित धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है वह सात्विक कहा जाता है व्याख्या सात्विक मनुष्य संग और अहम वद वदनशीलता इन दो बातों से रहित होता है धीति और उत्साह इन दो बातों से युक्त होता है तथा सिद्धि और असिद्धि इन दो बातों में निर्विकार सम रहता है रागी कर्म फल प्रेसुरुसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राज जो करता रागी कर्मफल की इच्छा वाला लोभी हिंसा के स्वभाव वाला अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है वह राजस कहा गया है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नयस्कृति कौल विषादी दीर्घ सूत्री चर्तामस जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐठ अकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घ सूत्री है वह तामस कहा जाता है व्याख्या 26वां, 27वां और 28वां श्लोक कर्ता को लेकर कहे गए हैं कर्ता जैसा होता है वैसे ही कर्म होते हैं कर्ता जिन गुणों वाला होता है उन्हें गुणों के अनुसार कर्मों का रूप होता है करण भी कर्ता के अनुरूप ही होते हैं कर्ता सात्विक राजस अथवा अच्छा तामस होगा तो उसके द्वारा होने वाले कर्म भी सात्विक राजस अथवा अच्छा तामस हो जाते हैं बुद्धेर भेदं बुद्धेरभेदृते गुणतस्त्रु प्रोच मनवशेषेण पृथक्न धनंजय हे धनंजय अब तो गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं व्याख्या मनुष्य कोई भी कार्य करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है उस कार्य की सिद्धि के लिए धृति की अत्यंत आवश्यकता है धृति धारण शक्ति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती यदि मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने की शक्ति श्रेष्ठ है तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती जिससे उसका कार्य सिद्ध हो जाता है प्रवृत्तिम चवृत्तिम च कार्या भये बंधन हे जो बुद्धि और, और, और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विकी है व्याख्या प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विक्छेद से ही है अगर संसार से संबंध विक्छेद न हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है प्रत्युत सीखना है गीता का सात्विक गुण गुणातीत करने वाला संसार से संबंध विक्छेद करने वाला है इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष तक का विचार होता है बंधम मोक्षम से या सात्विकी बुद्धि में वह विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणित होता है विवेकवती बुद्धि ही यह जा, जानती है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक सब बंधन है या धर्मम अधर्मम च कार्यम चा च प्रजानाते बुद्धिशा पार्थ राज हे पार्थ मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वह बुद्धिराजसी है व्याख्या जैसे जल में मिट्टी घुल जाने से जल में स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती ऐसे ही बुद्धि में रजोगुण राग आ जाने से बुद्धि में उतनी स्वच्छता निर्मलता नहीं रहती इसलिए धर्म अधर्म आदि को समझने में कठिनता पड़ती है जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता वह बंधन और मोक्ष को कैसे जानेगा नहीं जान सकता बुद्धि रागात्मिका होने से वह इनको ठीक तरह से नहीं जानता क्योंकि राग की मुख्यता होने से वह विवेक को महत्व नहीं दे पाता उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का रंग चढ़ने से उसका विवेक लुप्त हो जाता है अधर्मम धर्म मितिया मनतेमसावृता सर्वार्थान विपरीता बुद्धि साह हे पृथानंदन समो गुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीजों को उल्टा मान लेती है वह तामसी है व्याख्या जिनकी बुद्धि तामसी होती है उन्हें व्यवहार और परवार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है गर्भपात रूपी महापात पाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्चृंखलता को मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है पहले स्त्री घर की स्वामिनी गृहलक्ष्मी होती थी अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत घूस को दान कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म धर्मविध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है जब विनाश काल समीप आता है तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है धृत्याधार्य आधार्यते प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे न्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी हे पार्थ समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है वह धृति सात्विकी है व्याख्या जीव परमात्मा का अंश है इसलिए परमात्मा के सिवाय कहीं भी जाना व्यविचार है और केवल परमात्मा की तरफ चलना अव्य है केवल परमात्मा की तरफ चलने वाली धृति अव्यभिचारणीय धृति है इस धृति से मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं पर आधिपत्य हो जाता है यातु धर्म कामार धृत्याधार्युन प्रसंगी धुते पार्थ राज हे पृथानंदन अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और धन को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है वह धृति राजसी है व्याख्या राजसी धारण शक्ति से मनुष्य अपने विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए ही धर्म का अनुष्ठान करता है भोग पदार्थों को भोगता है और धन का संग्रह करता है संसार में अत्यंत राग आसक्ति होने के कारण राजस मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसमें उसकी यही कामना रहती है कि इस कर्म से मुझे इस लोक में भी सुख आराम मान बढाई, आदर सत्कार आदि मिले और परलोक में भी सुख भोग मिले या स्वप्न च नमुंचति दुर्मेधा सा पार्थतामसी हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धीति तामसी है व्याख्या निद्रा भय चिंता दुख घमंड आदि दोस्तों रहेंगे ही ये दूर हो ही नहीं सकते ऐसा निश्चय करने वाले तामस मनुष्य दुर्मेधा है ऐसे मनुष्यों का दोषों को छोड़ने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती प्रत्युत वे इनको स्वाभाविक ही धारण किए रहते हैं इन दोषों को छोड़ने से भला होगा यह बात उनकी समझ में आती ही नहीं भरतर्षभ अभ्यासा च निगच्छते चेदग्रे विषम परिणामे मृतोपम आत्मबुद्धि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझ से सुनो जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विषय की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है वह सुख सात्विक कहा गया है व्याख्या सत्संग सब स्वाध्याय ध्यान जप कीर्तन आदि से जो सुख होता है वह परमात्मा के संबंध से होने के कारण सात्विक कहा गया है कारण कि वह सुख मान बढ़ाई सुख आराम रुकीये भोग आदि विषयेंद्रीय संबंध का राजस भी नहीं है और प्रमाद आलस्य निद्रा का तामस भी नहीं है पूर्व पक्ष चौदहवें अध्याय में तो सात्विक सुख को बांधने वाला बताया था सुख संगेन न पर यहां उसे दुखों का नाश करने वाला बताते हैं दुखांतम च निगचती इसका सामंजस्य कैसे करेंगे उत्तर पक्ष इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक सुख में रमण भोग करने से वह बांधने वाला हो जाता है अर्थात गुणातीत नहीं होने देता यदि रमण न करे तो वह सात्विक सुख दुखों का नाश करने वाला हो जाता है सुख भोगने से दुखों का नाश नहीं होता भोग का त्याग करने से ही योग होता है इसलिए सात्विक सुख से भी असंगता होनी चाहिए संग होने से बंधन कारक रजोगुण आ जाता है सत्वगुण में रजोगुण आने से पतन होता है विवेक को महत्व न देने के कारण सात्विक सुख आरंभ में विश्व की तरह दिखता है राजस मनुष्य विवेक को महत्व नहीं देता अतः सात्विक सुख का आरंभ में विश्व की तरह दिखना राजस बना है तात्पर्य है कि सात्विक सुख दुखदाई नहीं होता प्रत्युत मनुष्य की बुद्धि में राज सपना होने से सात्विक सुख भी उसको विष्वी तरह दुखदाई दिखता है उसका उद्देश्य तो सात्विक सुख का है पर भीतर राजस सुख में राग है विषयन्द्रिय संयोग यद्रे मृतोपम परिणाम विषमिवत सुखम राज जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है अतः वह सुख राजस कहा गया है व्याख्या जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है तब उससे अरुचि हो जाती है फिर जो भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता था वही दुख देने वाला हो जाता है उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है यही बात सभी सांसारिक भोगों में लागू होती है कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है परंतु से भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरस्ता में परिणत हो जाता है उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है तब वही सुख विष की तरह दुखदायी हो जाता है अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है आरंभ तो सदा रहता नहीं पर उसकी कामना सदा रहती है जो संपूर्ण दुखों का कारण है परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है परिणाम को न देखना पशुता है इसलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है इसलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता न तेसु रमते गीता वास्तव में आरंभ संयोग मुख्य नहीं है प्रत्युत अंत वियोग ही मुख्य है मनुष्य आरंभ काल को चाहता है पर वह रहता नहीं क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक आरंभ का अंत होता ही है जिसका आरंभ और अंत होता है उसकी इच्छा से ही दुखों की उत्पत्ति होती है परंतु राजसी वृत्ति के कारण आरंभ संयोग अच्छा प्रतीत होता है यदि मनुष्य आरंभ काल के सुख को महत्व न दे तो दुःख कभी आएगा ही नहीं आरंभ को देखने से भोग होता है और परिणाम को देखने से योग। योग्रेबंधे निद्रा प्रमादोत्थम तत्ताम निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है वह सुख तामस कहा गया है क्या? जब तमोगुणी प्रमाद वृत्ति आती है तब वह सत्य गुण के विवेक ज्ञान को ढक देती है और तब जब तमोगुणी निद्रा आलस्य वृत्ति आती है तब वह सत्य गुण के प्रकाश को ढक देती है तात्पर्य है कि विवेक ज्ञान के ढकने पर प्रमाद होता है और प्रकाश के ढकने पर आलस्य तथा निद्रा आती है तामस मनुष्य को निद्रा आलस्य और प्रमाद तीनों से सुख मिलता है तामस मनुष्य में मोह रहता है मोह विवेक में बाधक होता है तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं